परी ओम नमस्ते विश्व के नवयुकों को समर्पित ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती आठ सितम्बर सन 1887 को विश्व मंच पर प्रथम प्रभात देखा परिवार के लोग उनको कुपुस्वामी कहते थे जो कालांतर में स्वामी शिवानंद सरस्वती के नाम से दिग्विश्रुत हुए जनता की ने उनको भौतिक चितया और वैदिक गीतों की सनातन परंपरा ने उनको हिमालय की ओर प्रेरित किया दस साल तक अकट तपश्चर्या कर आत्म और आत्मशुद्धि के वातावरण से अनवरत ध्यान में समाधिस्थ होते हुए उनको ज्ञान उज्ज्वल प्रज्ञा की अनुभूति हुई अपना ज्ञान जनता को देने और निष्काम कर्म प्रणाली के आधार पर समाज और राष्ट्रों की मानवता का निर्माण करने के लिए सन 1936 में उन्होंने द डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की और कालांतर में सन उन्नीस में योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी अद्वितीय संस्था को उद्यत होते देखा आज वे ग्रंथकार के नाते तीन सौ से अधिक गंभीर ग्रंथों के प्राण दाता हैं। जिनमें उनके जीवन की विशाल ज्ञान ज्योति बिंबित होती है और जो साधारण से साधारण मानव का भी पथ प्रदर्शन करती है अपने हृदय को मानव समाज के विकास के लिए अक्षरों का स्वरूप देकर वे विशाल विश्व के तीर्थयात्री को मार्ग तो दिखा ही रहे हैं अंधकार में नवीन प्रभात तो ला ही रहे हैं साथ साथ वे परंतु यातना तप्त साधक के चीर सयात्री भी रहे है जिनका शब्द उसे प्रोत्साहित और अभिप्रेरणा देता है जिनकी कृपा कटाक्ष विलक्षण लहरी उसको दिव्य बना देती है स्वर्णमय कर देती है आस्तु में विश्व के गुरुदेव हैं जिनकी ब्रह्मांड व्यापनी विजय जयंती के नीचे सभी धर्म सभी संप्रदाय सभी मनुष्य अपना अपना आश्रय खोज रहे हैं और निश्देह भविष्य भी उनकी अवतार कथा को घर घर गायेगा उन्होंने अपने दिग्विजय व्यक्तित्व को पर जीवन में तन्मय कर दिया था वे चौदह जुलाई सन उन्नीस षण को महासमाधि में लीड हुए शुद्धता के लिए प्रार्थना हे करुणा मै प्रेम में स्वामी हे प्रभु मेरी आत्मा के आत्मा। मेरे जीवन के जीवन, मेरे मन के मन के प्रकाश सूर्यो मु प्रकाश तथा प्रदा शारीरक तथा मा ब्रह्मचर मे प्रतिष्ठित मे विचार वाणि तथा कर्म मे पू मुझे इन्द्रियो को न ब्रह्मचर व्रत कारण बल प्रद इन सभी प्रकार के संसारिक प्रलोभनों से मेरी रक्षा कीजिए मेरी समग्र इंद्रियां सदा आपकी प्रिय सेवा में तत्पर रहे मेरे यौन संस्कारों तथा काम वासनाओं को मिटा दीजिए मेरे मन से कामुकता को नष्ट कर डालिए मुझे सच्चा ब्रह्मचारी सदाचारी तथा उर्धरेता योगी बनाइए मेरी दृष्टि विशद हो मैं सदा धर्म मार्ग पर चलू मुझे स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंदीष्म पतामह हनुमान अथवा लक्ष्मण के समान शुद्ध बनाइए मेरे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए मैं आपका हूँ मैं आपका हूँ त्राही त्राही रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए प्रचोदयाद प्रचोदयाद प्रबुद्ध कीजिए प्रबुद्ध कीजिए मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए हरिओम ब्रह्मचर्य काम प्रपंच कामप्रपञ्च कालीन अधापतन पुरुष के समक्ष एक महान भ्रांति है वह नारी के रूप में उसको उद्विग्न करती है इसी प्रकार स्त्री जाति के समक्ष भी एक महान भ्रांति है जो पुरुष के रूप में उसको उद्यग्न करती है आप एम्सडर्म लंदन अथवा न्यूयॉर्क कहीं भी जाएं। इस प्रतिभाषिक विश्व का विश्लेषण करने पर आपको केवल दो ही पदार्थ उपलब्ध होंगे कामुक्ता तथा अहंकार नैसर्गिक काम प्रवृति मानव जीवन में सर्वाधिक महान आग्रही मांग है काम ऊर्जा अथवा काम वासना मानव में सर्वाधिक बद्धमूल नैसर्गिक प्रवृत्ति है काम ऊर्जा मन बुद्धि प्राण इंद्रिया तथा समस्त शरीर को संपूर्णता आपूरित करती है ये मानव प्राणी के संगठक तत्व में प्राचीनतम तत्व है व्यक्ति में सस्त्राधिक कामनाएं होती हैं, किन्तु उनमें प्रमुख तथा सवल कामना है संभोग की कामना मूलभूत कामना है पति अथवा पत्नी के रूप में एक साथी के लिए आग्रही मांग सभी इतर कामना इस एक प्रमुख मूलभूत कामना पर आश्रित होती है धन की कामना पुत्र की कामना संपत्ति की कामना घर की कामना पशु की कामना तथा अन्य कामनाएं इसकी ही अनुवर्ती हैं। क्योंकि इस ब्रम्माड की संपूर्ण रचना को बनाए रखना है अतः विधाता ने संभोग की कामना को अत्यधिक बलवती बनाया है अन्यथा विश्वविद्यालयों के स्नातकों की भांति ही अनेक जीवन मुक्त अनायास ही प्रकट हो गए होते विश्वविद्यालयों की उपाधिया प्राप्त करना आसान है इसके लिए किंचित धन स्मरण शक्ति बुद्धि तथा अल्प आयास अपेक्षित है किन्तु काम आवेग को नष्ट करना एक अति श्रम साध कार्य है जिस व्यक्ति ने कामुक्ता का पूर्णतया उन्मूलन कर डाला है तथा जो मानसिक भ्रमचर में प्रतिष्ठित हो चुका है वह व्यक्ति साक्षात ब्रम्ह अथवा भगवान है यह संसार कामुकता तथा अहंकार ही है अन्य कुछ नहीं इनमें अहंकार ही मुख्य वस्तु है यही आधार है कामुकता तो अहंकार पर आश्रित है यदि मैं कौन हूं के अनुसंधान अथवा विचार द्वारा अहंकार को नष्ट कर दिया जाए तो काम भाव स्वतः ही पलायन कर जाता है मनुष्य अपने भाग का स्वामी स्वयं है उसने अपने दिव्य गौरव को खो दिया है तथा अविद्या के कारण कामुकता और अहंकार के हाथों का यंत्र तथा उस, उसका दास बन गया है कामुकता तथा अहंकार अविद्या जात है आत्म ज्ञान उदय आत्मा के इन दोनों शत्रुओं को असहाय अज्ञानी क्षुद्र मिथ्याजीव अथवा भ्रामक अहम को लूट रहे इन दो दस्यो को विनष्ट कर डालता है कामवासना की कठपुतली बनकर मनुष्य ने अपने को बहुत बड़ी मात्रा में अधा पतित कर डाला है हंत वे एक सील यंत्र बन चुका है उसने अपनी विवेक शक्ति खो दी है वह निकृष्टतम रूप की दास्ता के गर्त में जा गिरा है क्या ही दुखद अवस्था है निस्संदेह क्या ही सोचनीय दुर्गति है यदि वे अपनी खोई हुई दिव्य अवस्था तथा ब्रम्ह महिमा को प्राप्त करना चाहता है तो उसकी समग्र सत्ता का रूपांतरण करना चाहिए उसकी कामवासना को उदात दिव्यों तथा नियमित ध्यान द्वारा पूर्णतया रूपांतरित करना चाहिए कामवासना का रूपांतरण नित्य सुख की प्राप्ति की एक बहुत ही प्रबल प्रभावशाली तथा संतोषप्रद विधि है ये संसार ही कामुख है कामवासना का संसार के सभी भागों पर एकाधिपति है लोगों के मन कामपूर्ण विचारों से ओत प्रोत है ये संसार ही कामुख है समस्त विश्व भीषण कामोन्माद के वसीभूत है सभी दिग्भ्रांत है तथा विकृत बुद्धि से संसार में चल फिर रहे हैं कोई भगवत विचार नहीं है कोई भगवत चर्चा नहीं है भूसाचारृत्यो घुड़दौड़ों तथा चलचित्र की ही चर्चा है लोगों का जीवन खान पान तथा प्रजनन में ही समाप्त हो जाता है इसमें ही उनके कर्तव्य की इतिश्री है कामवासना ने लंदन पेरिस तथा लाहौर में ही नहीं वरन मद्रास के परम्परा निष्ठ परिवार की ब्राह्मण बालिकाओं तक में भी फैशन चालू कर दिया है वे अब अपने मुख में हरिद्रा चूर्ण के स्थान में चेरी ब्लाजम पाउडर तथा वेजिलिन स्नो लगाती हैं। तथा फ्रांसीसी लड़कियों की भांति अपने बाल कटवाती है इस प्रकार के अनुकरण की है प्रवृत्ति भारत में हमारे बालकों तथा बालिकाओं के मन में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर गई है हमारे प्राचीन ऋषियों तथा मनीषियों के पवित्र आदर्शों तथा उपदेशों की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है ये क्या ही सोचनीय अवस्था है यदि जॉनसन अथवा रसिल जैसा कोई पाश्चात्य विद्वान विकास गति परमाणु सापेक्षता अथवा अनुभव अतीत सिद्धांत के रूप में कोई बात प्रस्तुत करता है तभी लोगों से सच मानेंगे निशन्देह यह लज्जास्पद बात है उनकी मस्तिष्क विदेशी कड़काओं से औरुद्ध है उनमें दूसरों में वर्तमान किसी गुड़ को आत्मसात करने के लिए मस्तिष्क ही नहीं है भारत में आज के नवयुवकों तथा नवयुतियों का दुखद अध रिक्शा कार ट्राम साइकिल अथवा वाहन के बिना थोड़ी दूर भी नहीं चल सकते क्या ही अत्यधिक कृत्रिम जीवन है भारत की महिलाओं में कंधों तक बाल कटाने की प्रवृत्ति ने घोर संक्रामक रोग का रूप ले लिया है इसने समस्त भारत को आक्रांत कर रखा है यह सब काम तथा लोभ की सरारत के कारण है आजकल के नव युवक पाश्चात्य लोगों का अंधा, अंधानुधंध अनुकरण करते हैं इसके परिणाम स्वरूप उनका अपना विनाश होता है लोग कामुकता से दुलायमान है वे अपने सदाचार तथा बोद खो बैठे हैं वे भी सदसद में नहीं करते। वे अपना लज्जा भाव भी सर्वथा खो बैठते हैं यदि आप शत्र न्यायालयों के समक्ष न्याय के विचारार्थ आने वाले लूटपाट बलात्कार अपहरण आक्रमण हत्या इत्यादि अपराधों को पुराव्रत पढ़ें, तो आप पाएंगे कि इन सब के मूल में लिप्सा ही है चाहे वह धन की लिप्सा हो अथवा विशेष सुख की कामुकता जीवन कांति बल जीवन शक्ति स्मृति सम्पत्ति कीर्ति पवित्रता शांति ज्ञान तथा भक्ति को नष्ट कर डालती है अपनी बुद्धि पर गर्व करने वाले मनुष्य को पशु पक्षियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए पशुओं में भी मनुष्य अधिक आत्म होता है एकमात्र ईष्ट तथा कथित मनुष्य ने ही अति भोग से अपनी अधोगति कर ली है अपना विनाश कर लिया है वे कामो तेजना के आवेश में आकर ही हे कृत को बारम्बार दोहराता है उसमें रंजमात्र भी संयम नहीं होता है वे काम वासना का अपूर्ण दास और उसके हाथों की कठपुतली होता है वह खरगोश खरगोशों की, की भांति प्रजनन करता तथा संसार में भिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए अगणित बच्चों को जन्म देता है सिंह हाथी बैल तथा अन्य शक्तिशाली पशुओं में मनुष्यों से अधिक आत्म होता है सिंह वर्ष में केवल एक बार सहवास करते हैं स्त्री जातीय पशु गर्भ धारण करने के पश्चात जब तक उनके बच्चों का दूध पीना नहीं छूट जाता तथा जब तक वे स्वयं स्वस्थ तथा नहीं हो जाते तब तक पुनजातीय पशु को अपने पास फटकने नहीं देते मनुष्य ही प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है फलतः अगणित रोगों से पीड़ित होता है उसने इस विषय में अपने पशुओं के स्तर से भी नीचे अधिक डाला है जैसे राज प्रजा तथा सेना के अभाव में राजा राजा नहीं है स्वगंध के अभाव में पुष्प पुष्प नहीं है जल के अभाव में नदी नहीं, नदी नहीं है उसी प्रकार ब्रह्मचर के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं है आहार निद्रा भय तथा मैथुन ये पशु तथा मनुष्य दोनों में उभ है धर्म विवेक तथा विचार शक्ति मनुष्य विशिष्ट दर्शता परिक्षणम्भव यदि व्यक्ति विशिष्ट गुण उपलब्ध ने तु गणना वस्तुता साक्षात् पशु मे कानि चाय जा संसार स्रोत है समाप्त है तब समस्त संसारिक बंधन जिनका आश्रय स्थान मन है समाप्त हो जाते हैं सर्वाधिक शंगातिक, बिस भी काम के में कोई विस नहीं है प्रवोक्त तो एक शरीर को दूषित करता है जबकि उत्तरोक्त अनुक्रमिक जन्मों में प्राप्त होने वाले अनेक शरीरों को कलुषित करता है आप वासनाओं कामनाओं तथा संवेगो और आकर्षणों के दास बन गए हैं आप इस दयनीय अवस्था से कब ऊपर जो व्यक्ति के, के विनाशकारी पदार्थों में, अतीत वर्तमान में शुक का, का भाव है। अपने विचारों के द्वारा उनसे चिपके रहकर उनमें उलझे रहते हैं वे यदि और बुरे नाम के नहीं तो गधा कहलाने के अधिकारी तो है ही यदि आप विवेक संपन्न नहीं है यदि आप मोक्ष के लिए यथाशक्ति प्रयास नहीं करते और यदि आप अपना जीवन काल खाने पीने तथा सोने में ही व्यतीत करते हैं तो आप चौपाया ही हैं। आपको उन चौपायों से कुछ पाठ सीखना है जिनमें आपकी अपेक्षा कहीं अधिक आत्मनिर्ग्रह है आज मानव जाति जो मैथुन अपकर्ष से अभिभूत है उसका सीधा सा कारण यह तथ्य है कि लोग यह मान बैठते हैं कि मानव प्राणी में एक नैसर्गिक काम प्रवृति है कि बात ऐसी नहीं है नैसर्गिक काम प्रवृति प्रजनक होती है यदि पुरुष स्त्रिया प्रजनन तक ही संभोग को सीमित रखें तो यह स्वयं में ब्रमचर पालन ही है क्यूँकी बहुसंख्यक लोगों के लिए ऐसा कर पाना असंभव ही होता है अतः जो लोग जीवन की उच्चतर मूल्य चाहते हैं उनके लिए पूर्ण संयम का विधान किया गया है जहां तक ज्वलंत मुख्यत्व वाले साधक का संबंध है उसके लिए ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य शर्त है क्योंकि वह अपना वीर्य किंचित भी नष्ट नहीं कर सकता प्रत्येक संसारिक कामना को तुष्ट करना पाप है शरीर को तो दिव्य विषयों में दत्त आत्मा का दीनहीन दास होना चाहिए मानव की रचना ही भगवान के साथ मानसिक संपर्कमय जीवन यापन करने के लिए हुई थी किंतु वह दुष्ट दानों के प्रलोभन के वसूत हो गया उन्होंने उसे भगवत ध्यान से व्रत करने तथा सांसारिक जीवन की ओर ले जाने के लिए उसकी प्रकृति के विषय पक्ष का लाभ उठाया अतः समस्त विषय सुखों का त्यागना विवेक तथा वैराग्य द्वारा अपने को संसार से पृथक करना मात्र आत्मा के अनुरूप जीवन यापन करना तथा भगवान की पूर्णता तथा पवित्रता का अनुकरण करना ही न्यातिक गुणवत्ता है ज्ञान तथा पवित्रता की विरोधी है अपवित्रता से बच रहना ही जीवन का परम कर्तव्य है आध्यात्मिक साधना यौन आकर्षण का समाधान है पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक भ्रमचर की संस्थापना ही वास्तविक संस्कृति है अप्रोक्ष अनुभूति द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एक ही वास्तविक संस्कृति है कामुक संसारिक व्यक्ति को आत्मसार ईश्वर आत्मा वैराग्य संयास मृत्यु तथा स्वभूमि यानी कब्रस्तान शब्द बहुत ही बहुत ही घड़ापूर्ण लगते है भयावह लगते हैं क्योंकि वह विषयों से आसक्त है नृत्य संगीत महिला संबंधी चर्चा इत्यादि के सबसे अत्यधिक रोचक लगते हैं यदि व्यक्ति संसार के मिथ्या स्वरूप का गंभीरतापूर्वक चिंतन करना आरंभ कर दे तो विषयों के प्रति उसका आकर्षण धीरे धीरे गायब हो जाएगा लोग कामाग्नि से जल रहे हैं इस भीषण व्याधि के उन्मूलन के लिए सभी उपयोग साधनों को प्रारंभ कर उनको उपभोग मिलाना चाहिए इस भयानक कामरूपी शत्रु का उन्मूलन करने में विभिन्न प्रकार की पद्धतियों में से जो भी उनके सहायक हो उनसे सभी लोगों को पूर्ण रूप से परिचित कराना चाहिए यदि वे एक विधि से असफल हो जाते हैं तो अन्य विधि का आश्रय ले सकते हैं। काम तो असंस्कृत लोगों में पाए जाने वाली एक पास्विक प्रवृत्ति है इस बात से पूर्ण अवगत होते हुए भी की पवित्रता की प्राप्ति तथा सतत ध्यान अभ्यास के द्वारा आत्मसार प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है व्यक्ति को बारमवार इन्द्र क्रियाओं को दोहराते रहने से लज्जित होना चाहिए आपत्ति करता कह सकता है छिपाना तो पाप है आधुनिक संस्कृति तथा नवीन शव्यता के इन दिनों में वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में संभवतः कुछ लोगों को ये पंक्तियां रुच कर न लगे वे टिप्पणी कर सकते है की इनमें कुछ शब्द कर्कटु क्रोध जनक तथा श्लील हैं। तथा सुसंस्कृत रुचि वाले उपयुक्त न होंगे के मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ेंगी उनके मन पूर्णता परिवर्तित हो जाएंगे आधुनिक समाज के उच्च वर्ग के लोगों में कोई अध्यात्मिक संस्कृति नहीं है शिष्टाचार केवल दिखावा है आप सर्वत्र ही अत्यधिक दिखावा पाखंड मिथ्या श्रिष्टता निरर्थक औपचारिकताए तथा रूढ़िया देख सकते हैं हृदय से कुछ भी नहीं निकलता लोगों में निष्कपटता तथा शतनिष्ठा का अभाव है ऋषियों के महावाक्यों के उद्घार तथा धर्म ग्रंथों के अमूल उपदेश कामक तथा संसारिक व्यक्तियों के मन पर कुछ भी छाप नहीं छोड़ते वे कठोर भूमि पर बोई हुए बीज के समान अथवा आपात व्यक्ति को प्रदान किए हुए अच्छे पदार्थ के समान है यदि मनुष्य अपवित्र जीवन यापन से होने वाली गंभीर क्षति को स्पष्टता जान जाता है तथा पवित्र जीवन यापन द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लेता है तो उसे चाहिए की वह अपने मन को दिव्य विचारों धारणा ध्यान स्वाध्याय तथा मानवता के सेवाकार में व्यस्त रखे सभी यौन आकर्षणों का मुख्य कारण अध्यात्मिक साधना का अभाव ही है कामुक्ता पर केवल काल्पनिक संयम से आपको कोई शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होगा आपको सामाजिक जीवन की समस्त औपचारिकताओं का निर्ममता पूर्वक उच्छेदन तथा शारीरिक व्यवहार से मुक्त पवित्र जीवन यापन करना चाहिए आन्तर निम्न के प्रवृत्ति उदारता आपको यातना में में देगी। इस में बहाना बनाने से कोई यानाोक ना होगा। आपको उदात्त आध्यात्मक जीवन के शतशीलीनतावस्था मे ला छोडेगी मित्रो अभि मा संसारूपी पाग जाये काम ने आपकी तबाही कर डाली है क्योंकि ये केवल मूर्खता हि है शरीर का मोह त्याग दी शुद्ध आत्मा कहिमा ध्यान शरीर मे भी त्याग दीय शरीर उपसना त्याग दीजिए शरीर के उपासक तो असुर तथा राक्षस है दोस्तों अगले पार्ट में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य आज की तत्कालिक आवश्यकता और भी बहुत कुछ तो नेक्स्ट पार्ट जरूर सुनिएगा